पातंजल योग प्रदीप षड दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा दूसरा ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैज सिद्धांत शंकर से लगभग 250 वर्ष पश्चात श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैज संप्रदाय चलाया इनका ब्रह्मसूत्र पर भाष्य श्रीभाष्य कहलाता है प्रसिद्ध है कि ब्रह्मसूत्र पर एक अति प्राचीन व्याख्या वृत्ति अथवा कृतकोटि नाम से बौद्धायन ऋषि की बनाई हुई थी किंतु वह लुप्त हो चुकी थी उसको टंक टंकडर्मिल्ड गुहदेव आदि पूर्व आचार्यों ने संक्षेप किया था उसके आधार पर श्री रामानुजाचार्य अपने श्रीभाष्य का भाष्य का लिखा जाना अपने वेदार्थ संग्रह में बतलाते हैं भौ भगवान बौद्धायन की विस्तृत वित्ती का जो पूर्व आचार्यों आचार्यों ने संक्षेप किया है उनके मत अनुसार सूत्रों का व्याख्यान किया जाता है श्री स्वामी रावानुजाचार्य का विशिष्टा द्वैत सिद्धांत इस संप्रदाय का मत है कि शंकराचार्य का माया मिथ्यात्ववाद और अद्वैत सिद्धांत तो दोनों झूठे हैं चित अर्थात जीव और अचित अर्थात विषय शरीर इंद्रियां, आदि पांचों स्थूल भूतों से बना हुआ भौतिक जगत और ब्रह्म ये तीनों यद्यपि भिन्न हैं, तथापि चित्त अर्थात जीव और अचित अर्थात जड़ जगत ये दोनों एक ही ब्रह्म के शरीर हैं जैसा कि अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया है कि यह सारा बाह्य जगत शरीर इत्यादि और जीवात्मा ब्रह्म का शरीर है और वह इनका अंतर्यामी आत्मा है इसलिए चित्त अचित विशिष्ट ब्रह्म एक ही है इस प्रकार से विशिष्ट रूप से ब्रह्म को अद्वैत मानने से यह सिद्धांत विशिष्टाद्वैत कहलाता है इस सिद्धांत के अनुसार मोक्ष में जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त होकर ब्रह्म के सतृत हो जाता है न कि ब्रह्मरूप पुरुषोत्तम नारायण वासुदेव और परमेश्वर ब्रह्म के पर्याय वाचक हैं उपर्युक्त सारी बातों से सिद्ध होता है कि इस संप्रदाय में सगुण ब्रह्म अर्थात अपर ब्रह्म सवल ब्रह्म की प्राप्ति ही अपना लक्ष्य माना है जो योग की संप्रज्ञात समाधि का अंतिम ध्येय हो सकता है